नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मुद्बा नाइन्टी पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और एक बज चुके हैं संडे का दिन है और आप छुट्टी फरमा रहे होंगे और छुट्टी के दिन बड़े आराम से आप आनंद का अनुभव करते हैं माओ का अनुभव करते हैं और दोपहर का समय है आप खाना खा लिए होंगे या खाना खा रहे होंगे चलिए जैसा भी आप हो लेकिन रेडियो सेट आपका ऑन है तो आप इसमें सलामी जिंदगी कार्यक्रम सुन रहे हैं और मैं हूँ आपका दोस्त आर रमेश और हमारे साथ सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए आज श्यामलाल गुप्ता जो अलवर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और 71 वन रनिंग है लेकिन फिर भी एक्टिव हैं और अपना कारोबार खुद ही करते हैं चलते फिरते है अच्छी तरह से हैं और ट्रैवलिंग भी करते हैं तो उनके साथ हम बात करेंगे रिटायर्ड है वैसे उनसे जानेंगे उन्हीं के बारे में तो आप सभी की तरफ से श्यामलाल गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद जी श्यामलाल जी मैं जानना चाहूँगा आप अपने बारे में थोड़ा सा सार में बताइए कि आप किस पोजिशन से कैसे रिटायर हुए क्या आपके परिवार में अभी कौन कौन है मेरा बचपन बरडोद ग्राम जो कि अलवर ज़िले में ही है वहाँ हुआ मेरे माताजी का नाम चंद्रावती और पिताजी का नाम श्री सोहनलाल गुप्ता है परिवार घना भना था अच्छा संपन्न परिवार था इसलिए मेरा लालन पालन जो बचपन का रहा वो बड़े लाड प्यार से रहा और ख़ास तौर से मेरे जो बाबा थे उनका मेरे ऊपर बहुत अधिक स्नेह था और वो हमेशा मुझे बड़े प्यार से बोलते थे और कुछ शिक्षाएं भी देते थे जहां तक बचपन की बात है तो बचपन स्कूल बलडौद में ही स्कूलिंग हुई अच्छा स्कूल है बलडौद और वहां मैंने हाई स्कूल वहां से मैंने पास किया और उस वक्त साइंस सब्जेक्ट से मैंने पास किया तो वहीं हमें प्रेरणा मिली कि साइंस मैथ है सा, इसलिए इंजीनियर बनना है क्योंकि इंजीनियर्स की उस वक़्त बहुत ज़्यादा वैल्यू थी तो हमने भी इंजीनियरिंग को चूज़ किया इंजीनियरिंग के मैं जब कॉलेज में आया तो दुर्भाग्यवश इंजीनियरिंग में एडमिशन बहुत हाई होते थे हु. और म, मुझे वो परसेंटेज मेरी फर्स्ट ईयर में कम थी इसलिए मुझे एडमिशन नहीं, नहीं मिला, मिला। और इसके बाद मैंने बीएससी और एमएससी करने की सोची तो उस वक़्त मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा और एम एस मैंने केमिस्ट्री से किया मेरे दोस्तों से मुझे बड़ा प्यार मिला और सभी बड़े स्नेह से मुझे गुप्ता जी गुप्ता जी करके बहुत ही बोलते थे और हमेशा ही कहते थे भाई शाम तो तुम्हारा नाम है लेकिन आप तो मधुवन के राजा ही हो <laughs> इस प्रकार से वो बात करा करते थे जहां तक इवेंट्स की बात है तो वैसे तो बचपन की बातें या सर्विसकाल सब अच्छा रहा क्योंकि सभी दोस्तों से मुझे प्यार मिला सर्विस में मैं रहा प्रिंसिपल मैं रिटायर हुआ हूँ न्यू सेकेंडरी स्कूल से लेकिन सबसे बड़ा जो इवेंट्स है ये है कि मेरा यहाँ मधुबन से जुड़ना मैं बचपन से आस्तिक था लेकिन मेरी मसेज जो थी वो नास्तिक था मैं सॉरी और मेरी मिसेज थी वो जो आस्तिक थी तो उनके कहने से मैं काला कुआ सेंटर मैंने ज्वाइन किया वहाँ की शिक्षिका थी श्री अनुभा देवी अनुभा दीदी और मेन शिक्षिका जो थी कि वो थी ममता जी तो उनके स्नेह से और प्यार से मैं इससे जुड़ा रहा मैं गया तो केवल मेडिटेशन के लिए था वहां क्योंकि मेरी जो पत्नी थी वो लगभग उसमें अवसाद में थी अवसाद तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा मानसिक रोग था तो उस प्रकार से उसको ठीक करा ले गया लेकिन उनके स्नेह से मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी मेडिटेशन मैंने सीखा और उसके बाद ममता दीदी ने और अनुभा दीदी ने मुझे मधुवन में भेज दिया दो ये मधुबनी के शांतिवन में और मैं यहाँ चार दिन की ट्रेनिंग मैंने मेडिटेशन की, की मैंने रात भर मंथन किया कि वास्तव में यहाँ कुछ है जो आदमी को आकर्षित करते हैं यहाँ एक प्रकम्पन है सबके चेहरे पर मैंने सहज हँसी देखी आँखों में मैंने चमक देखी और ये आँखों में चमक और सहज हँसी जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक ये पैदा नहीं हो सकती और यहाँ मैंने मंथन किया कि वास्तव में यहाँ के जो प्रकंपन है वो बहुत ही बढ़िया प्रकंपन है और ये आदमी को आकर्षित करते हैं मैं शुरू से ही अनालिटिकल माइंड का रहा तो मैंने रात भर इस पर विचार किया तो मैंने ये सोचा कि वास्तव में अब जीवन का सार यही है अब मधुबन में आकर अपन ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएँ और अपने लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ करें और उसके लिए मैं इन एक्टिविटी से जुड़ा रहा और मैंने अभी दो तीन लेख लिखे हैं जिसमें एक वरिष्ठ जन का भी है जिसको मैं सकारात्मक विचार की बात बताई मैंने बताया कि दो तरह की विचारधाराएं हैं सकारात्मक और नकारात्मक उसी तरह से दो प्रकार के वरिष्ठ जन लोग मिलते हैं एक नकारात्मक विचारधारा के एक सकारात्मक विचारधारा के नकारात्मक विचारधारा के, विचार के लोग हमेशा अपने आप को भी कोसते हैं भगवान को भी कोसते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि अरे ये भगवान ने हमको क्या किया ये भगवान इस तरह भगवान को एक तरह से अभिशाप देते रहते हैं लेकिन वास्तव में आदमी स्वयं दुखी होता है वो अपने स्वयं को नहीं पहचानता अगर हमने इस जन्म में या जन्मांतर में कोई कर्म किए होंगे उसका फल जरूर मिल रहा है हमें और हम जानते हैं कर्म विधान अटल है तो कर्म विधान के अनुसार ही यह जरूरी नहीं कि इसी वर्ष इसी आ, उम्र में हो आपके जन्म जन्मता तो से भी आते हैं और मैं तो ये कहूँगा कल्प कल्पांतर से भी ये संस्कार आते हैं तो इस प्रकार से हमें जो भी मिला है उसे सकारात्मक ढंग से जियें हमेशा अच्छी सोच रखें और भगवान के बारे में तो कभी बुरा सोच ही नहीं चाहिए हम कभी भी दुखी हों तो हम बस इतना विचार कर लें चिंतन करें अगर हाँ ये जो है हमारे कर्म कर्मों के कारण है ना कि भगवान के कारण भगवान तो जो प्रेम का सागर ज्ञान का सागर है सुख का सागर है आनंद का सागर है वो तो हमेशा सबको आनंद ही आनंद देता है वो नकारात्मक बातें तो करता ही नहीं तो इसलिए कभी आए भी तो बस चिंतन करिए हाँ कष्ट में भी मत आइए ये या, या मैंने यहाँ ही सीखा अचिंतन करने के बाद चिंता मत कीजिए चिंतन तो करिए लेकिन चिंता मत, मत की. कीजिए और आप हमेशा ये सोचिए अगर भाई जो कुछ हुआ है वो ईश्वर विधान के अनुसार हुआ है और ये तुम्हारे कर्मों का विधान ही है और सबसे बड़ा फल मैं यही मानता हूँ कि मैं मधुबन से जुड़ा हुआ हूँ और अब मैं चाहता हूँ समाज की सेवा करूँ और गाँव की समाज की परिवार की सेवा करके अपना जीवन धन्य बनाऊँ शमलाल गुप्ता जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से एक नेगेटिव और पॉजिटिव की जो मानसिकता है उसके ऊपर आपने लेख भी लिखा है उसके ऊपर आपने हमारे साथ शेयरिंग भी किया कि किस तरह से हमारी दो विधाएँ होती हैं और सारा डिपेंड होता है कि हमारे कर्म के ऊपर जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसी के साथ मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आप सिक्सटी अभी रनिंग है तो आप कैसे अपने जीवन को अपना हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं क्या इस समय आपको किसी भी तरह का कोई बीमारी या हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप क्या करते हैं क्योंकि आज हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीज़न होंगे उन्हें भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि वो कैसे अपनी लाइफ को मैंटेन करें हाँ बचपन से ही मुझे एक्सरसाइज करने का शौक़ था जी जी और बचपन से ही मैं अच्छा सूर्य से ही प्रणायाम वगैरह करने लगा तो रामदेव बाबा का देखा तो अनुलोम विलोम मैंने करना शुरू किया पहले वैसे अनुलोम विलोम ना करके मैं दूसरे प्राणायाम करता था तो अनुलोम विलोम से मुझे बहुत फ़ायदा मिला और एक्सरसाइज मैं अब भी करता रहता हूँ और अपने सूर्य कौन से भाई हैं जिन्होंने ये दिखाया कि एक्सरसाइज इन प्राणायामों के साथ साथ फ्री एक्सरसाइज भी करनी चाहिए हाथ पांव हिलाने की जी जी तो इस प्रकार की मैं वो भी एक्सरसाइज कर रहा हूं तो दोनों का कम्बिनेशन में कर रहा हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कोई टेंशन नहीं होता और टेंशन सबसे बुरी चीज़ है चिंता चिता से भी बढ़कर है और जिस आदमी के पास टेंशन है तो उसकी उम्र सेवेंटी के मतलब क्या पचास साल का भी वो पिचहत्तर साल का दिखाई देगा, देगा। <laughs> और यदि उसके टेंशन नहीं है तो जिस प्रकार से मैं हूँ इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि भगवान की दया से मुझे कोई टेंशन न होने कारण अपनी उम्र को दस साल छुपाई रहा हूँ मैं <laughs> इस प्रकार से मैं तो यही कहूँगा हमको कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए और चिंतन करना चाहिए और कम से कम टेंशन से जो और टेंशन भी जो है वो एकदम मतलब यूं कहिए कि आपका गलत टेंशन आप करते हो क्यों टेंशन तो जो भय पैदा करता है ना वो जड़ से है चेतन जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही है चेतन तो जो है सुख स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप ज्ञान स्वरूप इस तरह से वो सभी आनंदी आनंद है तो स्वय को पहचानो तो स्वय को पहचानोगे तो कभी भी आप टेंशन में नहीं, नहीं आएंगे ये जरूर है कि जड़ और चेतन का मिलन है हमारा शरीर तो हम अपने स्वय को भूल गए हैं इसलिए हमको ये महसूस होता है फिर भी यदि आप स्वय को नहीं पहचान रहे तो कम से कम ध्यान तो करो कभी सोए कहा कि भई हाँ मैं आत्मा हूँ आप हमेशा भ्रकुति के मध्य में जो आत्मा चेतन शक्ति के रूप में सितारे के रूप में जो विराजमान है उसे ध्यान करते रहें और उसे आत्मा हूँ इस तरह का आप स्वयं मान रखेंगे तो निस्संदेह आपके जो शरीर की जो ये रोग हैं वो नहीं होंगे फिर भी आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन ये जड़ के लिए ये शरीर के लिए थोड़ा बहुत चल ये भी एक तरह से क्यों कहिए कि आप ये जो है आपका रथ है इसके बिना आत्मा जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी क्योंकि कर्मेंद्रियों से ही आत्मा काम कराती है और जो अपना ये ब्रेन है वो कंप्यूटर है तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही कंप्यूटर मैंने इसलिए कहा है अब ब्रेन को लोग ये मानते हैं कि ये सब कुछ है ये आजकल की साइंस जो बायोलॉजी ये मानती है अब ब्रेन ही सब कुछ है जबकि ब्रेन को तो फीड करती है आत्मा जैसा वो फीड करेगी जैसा हम कंप्यूटर में फीड करेंगे तो वैसा ही वो बोलेगा तो इस प्रकार से जो अपनी आत्मा है वो इस कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को कहूँगा माइंड को अब उसमें हम फील मतलब वो कराते हैं तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये जो कुछ है वो स्वयं ही दे रहा है तो हमारे आत्मा में कहीं कमी तो नहीं है उस पर हम चिंतन करते रहें और आत्मा भी कमी तो आत्मा में नहीं है लेकिन वो चूंकि जड़ के साथ संबंधित है क्योंकि शरीर के साथ संबंधित है तो इसलिए कुछ मलिनता उसमें आ जाती है हु, और ये जन्म जन्मांतरों से मलिनता आती है ख़ासतौर से तिरसठ जन्मों में ज़्यादा आती है इक्कीस वर्ष तो अपने पूर्ण होते हैं बाद में धीरे धीरे गिरते रहते हैं और बयालीस जन्म तक ठीक रहते हैं और फिफ्टी मिनट बाद में वो थोड़ा कम होते चले जाते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने जो है आध्यात्मिक क्षेत्र को भी जोड़ा हमारे शरीर के साथ में जो एक्सरसाइज आप करते हैं पहले भी करते थे अभी भी करते हैं लेकिन अभी जो है चेतन शक्ति के बारे में चिंतन अधिक करते हैं जिससे आपको जो है एक स्पूर्ति महसूस होता है वैसे जो फिजिकल या फिर जनरल जो एक्सरसाइज आप करते हैं वो कितना टाइम करते हैं दिन में मैं करीब एक घंटा सुबह घूमता हूं हूँ बजे सुबह एक घंटा आप हाँ। देते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आप आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हैं श्यामलाल गुप्ता हमारे साथ हैं अलवर के बहुत ही अच्छी बातें वो अपने अनुभव के हमारे साथ सजा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा चलिए और भी अच्छा आपका जो इतवार है आपका जो संडे है छुट्टी का दिन है तो उसका और भी मनोरंजक बनाते हैं बहुत ही आनंदमय बनाने के लिए कोशिश करेंगे हम और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत आनंदमय गीत आपको सुनाते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो कसम वादे प्यार वफा सब बाते हैं बातों का क्या कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं ना है नातों का क्या कसम वादे वाद प्यार बाब बातें हैं बातों का क्या कस्म में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या कसम में वादे प्यार वफा सब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 But, but, but you're far. बातें हैं बातों का क्या ते हैं का क्या काम अगर ये काम अगर ये हिंदू का है मंदिर किसने लूटा है मुस्लिम का दा का घर क्यों टूटा है जिस मजहब में जिस मजहब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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ श्यामलाल गुप्ता जी है अलवर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और एज ए प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हो चुके हैं तो मैं अभी जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि आपने अपने स्कूलिंग पूरा किया उसके बाद फिर आप इंजीनियरिंग पूरी तरह से आप शायद नहीं कर पाए फिर बी एस कुछ किया आपने और किस तरह से आप अपने पैरों पर पे खड़े रहें क्या जॉब के लिए या फिर कुछ बिजनेस करने का विचार था कैसा था आपका विचार नहीं शुरू से ही मुझे इंजीनियर बनने की लालसा थी लेकिन इंजीनियर मैं बन नहीं सका क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरे मार्क्स कम थे नहीं, नहीं, और मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हो सका अब बाद में मैंने सोचा कि एमएससी केमिस्ट्री से करूँ तो मैंने एमएससी केमिस्ट्री से की एनालिटिकल माइंड मेरा शुरू सही था इसलिए मैंने एमएससी केमिस्ट्री से की और उससे मुझे जॉब भी मिला और दुर्भाग्य कीजिए की कि मैंने पी नहीं कर पाया कुछ समय का ऐसा वो था या अपने कर्म ऐसे थे अब वो मैं नहीं कर पाया जबकि मेरे से कम नंबर वाले लोग भी अच्छी रैंक पे मौजूद हैं और वो उसके देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए उस वक़्त तो थोड़ा था कि भाई ये लोग कैसे आगे बढ़ गए ईर्ष्या तो नहीं था लेकिन मतलब एक मन में रहती थी कि भाई ये लोग कैसे बढ़ रहे हैं अब लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं उनके कर्म फल अच्छे हैं चाहे आपसे कम योग्यता है लेकिन उनके प्रारब्ध जो पूर्व जन्मों के काल है वो अच्छा है और हम अब नए जन्म के लिए आगे के लिए अच्छा काम कर सकते हैं तो हम कभी भी मतलब ये नहीं सोचें कि भाई ये जो आदमी है आगे क्यों बढ़ रहा है हो सकता है उसके प्रारब्ध का है और आप का जो कर्म है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा लेकिन अब तो हम ये कर सकते हैं अगर हम अगले जन्म के लिए या इस जन्म के लिए भी अच्छा कार्य करें तो जब तक जिए शुभ कर्म करें और शुभ कर्म करेंगे तो शुभ विचार पैदा होंगे तो शुभ कर्म होंगे और शुभ कर्म होंगे तो फल भी शुभ ही होगा क्योंकि विचार से कर्म कर्म से फल तो शुभ कर्म हम करते रहें यही मेरी कामना है फिर आप जॉब कौन सा किया कितना टाइम तक कहाँ का पोस्टिंग रही लेक्चर केमिस्ट्री का रहा स्कूल एजुकेशन में जी तो ज्यादा मेरा समय हर्सोली अलवर में रहा और बाद में मैं जो है मनोहरपुर भी रहा कुछ टाइम और न्यू हायर सेकेंड्री अलवर का प्रिंसिपल रहा और मैं आखिरी में ढिगावड़ा से मैं रिटायर हुआ कुछ में तो परंतु मेरी पहचान न्यू हायर सेकेंड्री अलवर जो कि इस पे पास है अपने भगत सिंह के चौराहे के पास वो स्कूल भी बहुत बड़ा था और मेरे ज़माने में लगभग सैंतीस लड़के थे तो उस वक्त सबसे बढ़िया मेरा टाइम जो, जो निकला वो वही है और मेरी पहचान भी न्यू हायर सेकेंडरी स्कूल से ही बनी बनी अच्छा अच्छा न्यू हायर स्कूल में कितने समय तक आप रहे हैं और न्यू हायर सेकेंड्री में मैं एक साल रहा एक साल ही खाली रहे हैं अच्छा हाँ। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जिस जगह पर पोस्टिंग हुई आपके आस में ही राजस्थान के अलवर के आस में आपकी हुई तो सबसे अच्छा जो टूरिज़म टाइप देखने वाली जो जगह है आपके वहा महीने ही लेकिन उसमें घूमना फिरना बहुत रहता था क्यों अकेला था शादी हुई नहीं थी अच्छा, अच्छा। तो इसलिए अकेला घूमता फिर कौन कौन सी जगह आप जैसलमेर में घूमे उसके बारे में बताइए जैसलमेर में मैं मतलब ये सब देखा उस वक़्त रेशमा शेहरा की शूटिंग हो रही थी तो उस वक़्त मैंने रेशमा शहरा फिल्म की शूटिंग हाँ, शूटिंग अच्छा। हो रही थी मैं उस वक़्त अच्छा। वैसे गडी था एक मेरे पड़ोस में ही पटवाओं की हवेली थी जो कि हिस्टोरिकल है और आजकल तो शायद टूरिज़म डिपार्टमेंट ने उसे एक्वायर भी कर लिया है और इसी प्रकार तालाब हुआ करते थे गडीसर का और मैं ये जो नाम में भूल गया रेशमा सहरा के लिए एक मंदिर था वहां की वो शूटिंग ज्यादा थी वो माता की थी किसी की तो उसमें मैं देखा और वैसे आसपास के जितने भी बढ़िया थे वो घूमने चले जाया करते थे नहीं नहीं। और शूटिंग आपने देखी वो रेशमा किस तरह से, से, से वो लोग करते हैं जरा बताइए क्या सीन था उस समय का हो? सीन ये था कि उस वक्त सुनील दत्त हीरो भी थे और डायरेक्टर भी थे अच्छा और वहीदा रहमान उनके साथ काम कर रही एक्ट्रेस थी, थी। तो जो ये सुनील दत्त थे वो बहुत अच्छा एक्टिंग भी कर रहे थे और डायरेक्टर भी कर रहे थे और वैसे उस वक्त समझ में नहीं आता था वो बार बार कट कट कट ज़्यादा करते थे लेकिन हमने देखा कि वो देखते थे कौन सा सीन अच्छा है वही आना चाहिए और कई बार तो ऐसा हुआ कि एक बार वो जब एक माता के हम पीछे से चढ़ गए थे तो परिक्रमा उस वक़्त मौजूद थे तो एकदम पीछे से उसको वहीदा रहमान को भक्ते भगते, भगते आए तो हम दो साथी वहाँ मौजूद थे और जैसे ही वो वहीदा रहमान भगती आई तो वो थोड़ा चौंकी और वो घबरा गई ये कौन आ गए <laughs> तो वो एकदम आए न सुनील दत्त तो परंतु उन्होंने एक पेशेंस रखते हुए और हमें एक आग आओ भाई आप कैसे हेमसा हम देखने आए पीछे चढ़ गए <laughs> कोई बात नहीं उन्होंने पेट थपथा कर हमें वह वहाँ बिल्कुल जहाँ से हो रही थी वहीं साथ बैठा लिया अर्थात अच्छा, वहीं बैठा लिया अच्छा <laughs> बड़े अच्छे इंसान थे एक्टर भी थे और अच्छे इंसान भी थे आपकी मुलाकात उनसे वही पर हुई फिर हाँ, बाद में नहीं हुई बस वैसे फिल्मों में तो देखते थे लेकिन उनका जो लाइसा और वही, देखा। जी, जी, वही जी। एक, एक एक्टर के साथ साथ अच्छे इंसान भी और बाद में उन्होंने शायद कैंसर हॉस्पिटल भी खोला उनके हाँ। मिसेज की नर्सिंग उससे कैंसर, कैंसर मृत्यु हुई थी तो एक अच्छा इंसान था जो समाज के लिए इतना अच्छा कार्य करके गए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कुछ ऐसी ही अपनी यादे जो है ताजा हो रही होगी अभी कहीं घूमने जाते हैं तो कभी कभी हम भी किसी जगह पे टहलने जाते हैं या टूरिस्ट टूर करने जाते हैं तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे इस तरह की शूटिंग की बातें होती हैं और आपको थोड़ा सा मालूम भी हो जाता है लेकिन उस तक पहुंचने या वहाँ पर देखने के लिए शायद आपके पास टाइम हो या ना हो अगर टाइम होता है तो आप भी निकाल कर शूटिंग ज़रूर देखने जाते हैं एक अंदर से इच्छा रहती है कि किस तरह से शूटिंग होती है तो वो देखने की सबकी इच्छा होती है लेकिन हमारे श्यामलाल जी को तो बाई चांस डिफ़ॉल्टी वो उन सारी चीज़ों को देखने का मौका मिला और शायद हीरो से बात करने का और उनके साथ मिलने का भी मौका उनको मिला चलिए बहुत अच्छी बात है और आइए जीवन के कुछ पड़ाव में इस तरह के जो अनमोल क्षण हैं आते हैं और हम उन चीज़ों को शायद भूल जाते हैं इसलिए दुखी हो जाते हैं या हम फील करते हैं लेकिन उन अच्छी पलों को जब हम लोग याद करते हैं अपने जीवन में उन्हें संजोए रखते हैं तो शायद हमारी खुशी बढ़ती जाती है तो आइए ऐसे ही कुछ और बातें हम करेंगे श्यामलाल गुप्ता जी से जैसे कि फिल्मी दुनिया के बारे में जैसे आपने बात छेड़ाई है तो कौन सी फिल्में आपने देखी हैं में? वैसे तो जब कॉलेज में पढ़ते थे जी जी जी. तो लगभग जो फिल्में अलवर में आती थी न्यू टेस्ट हमेशा देखते थे अच्छा, अच्छा. और लेकिन कुछ फिल्में जो अपील की हमको उसमें उपकार मनोज की थी और एक रंगदे बसंती चोला शहीद वाली थी और इनके यूँ कहिए कि मनोज कुमार की और सुनील दत्त की पिक्चरें और राज कपूर की पिक्चरें बहुत अच्छी लगती थी और वो अपील भी करती थी सबसे ज़्यादा जो फिल्म आपको पसंद आई और क्यों पसंद आई कौन सी फिल्म है किस लिए पुरस्कार मुझे पसंद आई जिसमें मतलब एक ग्रामीण जीवन भी दिखाया और उसमें दिखाया किस तरह से व्यक्ति अपने मतलब यदि पूरा वो पाश्चात्य संगीत मतलब उनकी जो वो जिससे था वो अमेरिका अपने बोस के साथ अमेरिका या कहां गई थी लेकिन उसके साथ साथ उस व्यक्ति ने उनके जा, साथ जाना पसंद नहीं किया लेकिन बाद में गए भी उनको बुलाया भी तो उसने ऐसा शो किया कि भाई जैसे अपन पाश्चात सभ्यता में उन्होंने कहा कि भाई पैंट शर्ट पहनो और ये पहनो तो वो धोती कुर्ते में ही रहे उसने कहा नहीं मैं ठीक है आप मुझसे लव करती हैं आपने मुझे यहाँ बुलाया है लेकिन मैं अपनी भारतीयता को नहीं भूलूँगा और नहीं। मैं तो ये कुर्ता हो और क्योंकि मैं एक कि किसान हूँ और मैंने उस किसान परिवार में जन्म लिया ये ज़रूर है मेरा परिवार सम्पन्न है लेकिन मेरे कितने ही भाई बहन जो कृषक हैं वो आधे भूखे रहते हैं तो मैं उन लोगों को नहीं भूल सकता और इस तरह की बात भारतीय संस्कृति को ही पाश्चात्य संस्कृति पर उन्होंने हावी रखा हम्म हम्म बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और कौन से गीत जो है आपको बहुत पसंद आते हैं और क्यों आते हैं जैसे मेरा रंग दे बसंती चोला है और ये उपकार का वो गाना मैं भूल गया एक अच्छा उपकार का गाना है तो ये सब दर्द भरे गाने हैं और साथ साथ उपदेशात्मक भी हैं कश्मे वादे हाँ, प्यार वादे प्यार वाह ये शायद उपकार की हाँ कश्मे वादे थी और अमिताभ की भी एक है उसमें मतलब कुछ हम तुमको ऐसा तरह इस तरह के गाने मुझे ज्यादा पसंद थे कोई एक आध जो पसंदीदा गाना है उसकी पहली कड़ी सुना दीजिए एक लाइन पहली कड़ी मेरा रंग दे बसंती चोला हो मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला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 चलिए श्यामलाल गुप्ता जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया और मुझे लगता है कि ये गीत हमारे सभी श्रोताओं को भी और सभी लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे देशभक्ति का और प्रेम का समर्पण भाव को जाहिर करता है और हम सभी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं ये भावना हमें सदैव जागरूक रखती है और हम इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम श्यामलाल जी से बात कर रहे हैं श्यामलाल गुप्ता जी से अलवर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और एज ए टीचर प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हो चुके हैं काफ़ी अच्छा अनुभव उनका है जीवन का और जीवन में जैसे कि कहते हैं बहुत बड़ा जीवन के सफ़र में कभी कभी हमारे जीवन में मुश्किलें भी आती हैं अच्छाई भी हमारे पास आती है खुशी भी होता है गम भी होता है तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा गम किस बात का था और क्यों था गम तो कोई ऐसा ज़्यादा कभी रहा नहीं।, नहीं लेकिन इतना जरूर मैं अनुभव करता था कि भई अपन जो बनना चाहते थे या जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए नहीं। और साथ ही अपने परिवार के लिए भी कोई ज्यादा जो उनकी इच्छाएं थी माँ बाप की वो हम पूरी नहीं कर पाए इस तरह की चिंतन कभी कभी रहती थी बस वैसे कोई ऐसी बात नहीं थी मैं बस यही कहूँगा कि गम तो कभी मुझे नहीं रहा अच्छा एक और बात बताइए कि जैसे कि हमारे जीवन में चलते चलते या हमारे करियर में जैसे कि हम लोग कई लोगों के साथ मेल मिलाप हमारा होता है और कई बार जो अगर सरकारी नौकरी होती है तो ट्रांसफ़र होती हैं किसी के साथ हमारी जमती है किसी के साथ नहीं जमती है तो नौकरी के समय में जब आप जॉब कर रहे थे उस समय किस बात के लिए आपको खेद होता था खेद यही होता था कि हमारे जो अध्यापक बंधु हैं वो अपने पोजीशन को नहीं पहचानते थे नहीं। वो लोग हायर ऑफिसर्स के ज़्यादा चापलूसी करते थे और ख़ास तौर से जो जिला शिक्षा अधिकारी जिनको मैं ये मानता था कि ये हमारे प्रशासकों से ज़्यादा अच्छे हैं और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका में या अन्य जगह जो है शिक्षक को ज़्यादा महत्व देते थे तो इसलिए मैं हमेशा अपने जो प्रशासन के लोग थे और उनसे दुर्व्यवहार तो नहीं करता था लेकिन यदि वो इस तरह का अपने आप में सुपरिटी दिखाते थे तो मैं उनका प्रतिरोध अवश्य करता था और कई बार तो मुझे कलेक्टर और इनसे ऐसी बातें करनी पड़ी और बाद में वो भी रियलाइज़ करते थे कि भाई हाँ ये व्यक्ति ठीक कह रहा किस वजह से आपने कलेक्टर तक अपनी बात रखी जैसे अभी रिसेंट की बात बताऊं हमारे यहाँ जो कलेक्टर हैं वो मिस्टर गुप्ता कर के हैं और उनके लिए मैं कॉलोनी के कार्य के लिए गया तो जैसे ही मैं गया तो उनको पर्ची भेजी तो पर्ची भेजने के बाद उन्होंने तीन से चार बजे के बीच में उनका मिलने का समय था उसी में बुलाया हम दो बजे ही पहुँच गए थे लेकिन उन्होंने बुलाया तीन से चार बजे तो जैसे ही हम अंदर गए तो हमने अपनी समस्या कॉलोनी की रखी नहीं, नहीं। तो कॉलोनी की समस्या हमने रखी जैसे भाई सड़कें खराब है लाइट ठीक नहीं आ रही है नालियों की इनकी सफाई नहीं हो रही आस पास में इस तरह की बातें हैं परंतु उन्होंने कहा कि ये सब बातें मैं इनको कह रहा हूँ यूआईटी के चेयरमैन को ये सब हो जाएगी आप जाइए मैंने कहा आप केवल कहने से कहने से काम नहीं चलता आप कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है मैं यूआईटी चेयरमैन से भी ना ना ही सेक्रेटरी से मिल चुका हूं वो बैठे ही आपके साथ लेकिन इन्होंने भी ऐसी मीठी बात गोलियां दी लेकिन काम नहीं हुआ तो बोला आप क्या कह रहे हैं क्या हम मीठी गोलियाँ दे रहे हैं तो मोगो मैं तो जब देखूँगा जब ये प्रैक्टिकल में होगा होगा तो बोला इसका मतलब ये थोड़ी मैंने आपको यहाँ भीतर बोला लिया तो आप मन जो बोलो मोगो ये मेरा अधिकार था भीतर आने का ये आपने बुलाया नहीं आप समाज के नौकर हैं हाँ। समाज पैसा देता है आपको आप समाज की समस्याओं को दूर कीजिए ये मेरे पर एहसान नहीं, नहीं कर रहे इतने में ही उन्होंने गार्ड की तरफ इशारा किया गार्ड एकदम आया हाँ। तो मैंने कहा भाई तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हो पर तो आप दूर रहिए मैं खुद चला जाता हूँ और मैंने कहा कलेक्टर साहब ऐसा कार्य जो आप कर रहे हैं ये आपका कहता है किस तरह का स्टेटस है अर्थात आप किस तरह का विवाह कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं कर तो मैं भी सकता हूँ लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं।, नहीं है और हो सकता है मैं पहले करता हाँ। लेकिन अब मैं जब से इनसे जुड़ा हूँ मधुबन से और इन दादियों से इनसे तो मुझे ये शिक्षा मिली है कि नहीं हमें कोई गलत कर रहा है तो उसका कर्म का फल उसको मिलेगा आप कभी भी क्रोध में नहीं आए और क्रोध करना मैं मुस्कराता हुआ बाहर आगे okay. चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जिस तरह से श्यामलाल गुप्ता जी के पास जो प्रॉब्लम आता है सोसाइटी के या या फिर कोई भी किसी भी तरह का समस्या हमारे पास आती है तो हम जिन लोगों के डिपेंडेंट हैं या जिनके साथ अधिकार हमारा बनता है हम उनके पास जाते हैं तो कभी कभी हमारे साथ वो लोग हमें या तो छोटा समझ लेते या हमारी समस्या को समस्या ही नहीं समझते उन्हें कॉमन लगती है तो इस तरह की परेशानियाँ हमें हमेशा झेलनी पड़ती हैं और इसमें यही है कि जैसे श्यामलाल गुप्ता जी बताएँ कि पेशन रखना पड़ता है और पेशन तब होता है जब हमारे अंदर किसी भी तरह का आ, कोई ज्ञान हो कोई मेडिटेशन हमने सीखा हो तो वहाँ की जो आ, संस्कार हमें मिल जाते हैं तो वो हमें जो है सेफ भी रखते हैं और दूसरों के लिए भी शुभ भावना शुभकामना कराती हैं रिवेंज नहीं हम ले सकते हैं तो ये चीज़ें जो हैं जब तक हम किसी संस्थान से या किसी अच्छे संघ से नहीं जुड़ते तब तक ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं आती हैं अगर हम इंडिविजुअली अपने हिसाब से चलते हैं और साधारण रूप से हमारा जीवन रहता है साधारण रूप से अगर हम जीवन जीते हैं तो हम शायद अच्छे लोगों के साथ हमारी आन इतनी ठीक से नहीं हो पाती या फिर हम अगर कोई अच्छा काम करते हैं किसी का मना होता है तो हम रिवेंज तुरंत ले लेते हैं तो ये अंतर आ जाता है जब हम अपने जीवन में किसी अच्छी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो अर्थ वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे तकलीफ़ें या मुश्किलें हमारे जीवन में आती रहती हैं लेकिन उसमें हमें मेडिटेशन जो है बहुत ही अच्छा काम देता है हमें सपोर्ट करता है हमें मॉरल सपोर्ट करता है जैसे श्यामलाल जी को इस तरह का मॉरल सपोर्ट मिल रहा है ब्रह्म कुमार संस्थान से तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी बातें हुई हैं और सबसे अच्छा खुशनुमा पलों के बारे में बताइए आपकी बचपन की हो या आपके नौकरी के समय में जो आपने समय बिताया है उसमें जो चुनिंदा बहुत ही अच्छे पल आपके हो या फिर वर्तमान समय में जो आप सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ आप रह रहे हैं उसके आसपास में जो बातें आपके साथ हुई है वो बातें कोई भी ऐसी तीन चार बातें जो है बहुत ही खुशनुमा जो आनंद आई हमेशा याद करती है आपकी खुशी बढ़ती है मेरी समझ में शादी जो पत्नी के लिए होती है तो पत्नी मुझे बहुत ही भाग्यवान मिली जी और उन्होंने हमेशा मेरे लिए एकदम समर्पण रखा हालांकि वो पढ़ी इतनी नहीं थी जी लेकिन उनको ज्ञान था और वो एक तरह से यूँ कहो कि मैं जिस तरह से आगे बढ़ा सोसाइटी काम के लिए उन्होंने मेरी चिंता सारी हल रखी थी अर्थात घर का काम वो सारा ध्यान रखते थे तो मुझे यह भी नहीं मालूम होता था कि भाई ये काम कैसे कैसे हुआ, हुआ। हालांकि अब मैं सोचना लगा कि भी काम हमें भी कुछ करना चाहिए क्योंकि इन लोगों की तो डबल नौकरी है बेचारे जी जी तो जी ये तो घर में भी काम करती हैं और बाहर का भी कोई आने वाला है उससे भी काम है परिवार के साथ भी जुड़ती हैं अपने पियर से भी जुड़ती हैं तो इनके साथ एक तरह से हम अन्यायी करते हैं तो हाँ। आज तो मैं थोड़ा सा हाथ बटाने की कोशिश करता हूँ अच्छा एक और बात बताइए जैसे कि आप अपनी श्रीमती के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहें तो उनके लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे गाना तुम जियो हजारों साल तुम जियो हजारों साल साल के दिन 50 ye hai taro चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा जाते जाते बहुत सारे लोग आपको जो है राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे सभी लोग आनंदपूर्ण जीवन बताएं जीवन तो आनंदपूर्ण होता है लेकिन हम खुद ही समस्या बना देते हैं इसलिए हमको हमेशा सकारात्मक यदि हम चिंतन रखेंगे तो जीवन आनंदपूर्ण होगा और साथ ही यदि आप जुड़ सकें तो आप मधुबन से या अन्य किसी भी सेंटर से इनके शांति इनके आठ हज़ार पाँच सौ सेंटर से हैं और खारसों से बड़े बड़े कस्बों में और शहरों में हैं इनसे जुड़ेंगे तो सोने में सुहागा होगा और भी अच्छा कार्य सीख सके गोल्डन एज ही गोल्डन आ जाएगी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं बेहतर बना सकते हैं आप अपना काम करते हुए किसी भी तरह से आपको समय निकाल कर जो मेडिटेशन है या जो ज्ञान की बातें हैं उसका अगर आप आनंद उठाते हैं तो आपके जीवन में एक चार चाँद लग जाता है आपका जीवन जो है सोने पर सुहागा हो जाता है ऐसा आपका कहना है मीडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझ जैसे लोगों को इतना समय दिया अंत में ओम शांति मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं देखता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और भविष्य में भी इसी प्रकार समाज के लिए कार्य करती रहेगी ऐसी मैं आशा ही नहीं विश्वास भी रखता हूँ क्योंकि इनका जो कार्य है वो बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है तो चलिए श्यामलाल जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी बातें आपने अपने मनन चिंतन की और अपने जीवन के कुछ खुशनुमा पलों के बारे में जीवन के कुछ खास अनुभव हमारे साथ साझा किया और मैं आशा करता हूं कि हमारे दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे थे उन सभी को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा काफ़ी कुछ अच्छी बातें उनको समझ में आई होगी और जीवन में इस तरह उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन जब भी हम ऐसे विशेष अनुभव सुनते हैं तो हमें एक मदद मिलती है हमें प्रेरणा मिलती हम अपने जीवन में एक अच्छा अनुभव फील करते हैं और जिस तरह की श्यामलाल जी के बाद जो समस्या आई है वैसे समस्या हमारे पास आती है तो हम भी उसे अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं ये हमें ताक़त मिलती है अनुभव के माध्यम से तो यही हम चाहते हैं कि सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम से आपको जो है कुछ अच्छी चीज़ें मिले आपके जीवन में प्रेरणा मिले ऐसी शुभ आशा हम करते हैं तो चलिए दोस्तों आप सदा मस्त रहें खुश रहें इसी के साथ मुझे और श्यामलाल गुप्ता को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो ये रात भीगी भीगी ये मास्त बिगाए पूछा धीरे धीरे पूछात प्यारा प्यारा ये